साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को बताया गया और कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञानकांड का विशिष्ट अधिकारी विद्यमान होने से ज्ञानकांड विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभनीय है ये बात बताई गई यथोक्त साधन संपत्ति ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या तीसरा पद है ब्रह्मजिज्ञासा इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान प्रारंभ किए हैं ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा ब्रह्म जिज्ञासा पद में षष्टी तत्पुरुष समास बता करके और टीका में विचार हुआ कि क्यों सी तत्पुरुष समास ही यहां पर माना जा रहा है चतुर्थी तत्पुरुष समास क्यों नहीं माना जा रहा है धर्माय जिज्ञासा के तरह ब्रह्मण जिज्ञासा ऐसा तो ये विचार हो गया टीका में भी और ये निश्चित हुआ कि ब्रह्मण जिज्ञासा यहां पर जिज्ञासा शब्द का जब मुख्यार्थ ब्रह्मज्ञान की इच्छा यह अपेक्षित करेंगे तो इच्छा को कर्म की प्रथम अपेक्षा होने के कारण कर्मार्थक षष्टंत ब्रह्म शब्द का जिज्ञासा के साथ षष्टी तत्पुरुष समास मानना ही उचित है और जब जिज्ञासा शब्द का लक्षार्थ विचार लेता है, तो वह क्लेशात्मक होने से क्लेशात्मक विचार को तो प्रथम फल की आकांक्षा होगी उस समय ब्रह्मणे जिज्ञासा ऐसा चतुर्थी तत्पुरुष समास वृत्ति कारण बताया है जैसे धर्माय जिज्ञासा में बताया गया वो जिज्ञासा पद का लक्षार्थ मानकर गया और ष्टी तत्पुरुष समास करता है जिज्ञासा शब्द के मुख्यार्थ को लेकर के ब्रह्मण जिज्ञासा इस तत्पुरुष समास में पूर्व पद है ब्रह्मण ब्रह्म ये पूर्व पद हुआ और जिज्ञासा उत्तर पद हुआ तो इस ब्रह्म पद में पहले ब्रह्मण पद में जो दो अंश है प्रातिपदिक अंश और प्रत्यंश तो प्रातिपदिक अर्थ बता रहे हैं भाष्यकार भगवान ब्रह्मच वक्षमान लक्षणम इससे कि ब्रह्म है जन्माद्यशत इस सूत्र से जिसका लक्षण बताया जाने वाला है वह एने जगत जन्मादि कारण रूप परमात्मा ब्रह्म जिज्ञासा पद में ब्रह्म इस प्रातिपदिक का अर्थ है ब्रह्म प्रातिपदिक का अर्थ है तो परमात्मा से अतिरिक्त और भी अर्थ होते हैं ब्रह्म शब्द के ब्राह्मण जाति जीव वेद तो उनमें से हां प्रजापति तो इन बाकी अर्थों को क्यों ना लिया जाए तो ये कहा कि यहां परमात्मा को छोड़कर के करके शब्द का अर्थांतर नहीं लिया जा सकता परमात्मा ही अर्थ लिया जाएगा ब्राह्मण तो जाति आदि अर्थ नहीं लिया जाएगा वह अर्थ लेते हैं तो जन्मादेश है इस उत्तर सूत्र के साथ विसंगति होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जो ब्रह्म पदार्थ है वही उसी का लक्षण जन्मादेश इसके द्वारा बताया जा रहा है जिज्ञासा का लक्षण जो जिज्ञासा का कर्म है उसका लक्षण बताया जा रहा है तो जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म शब्द का अर्थ होगा और वो यदि ब्राह्मण जाति करेंगे तो ब्राह्मण जाति का लक्षण माना जाएगा जगत जन्मादि कारणत्व या जीव अर्थ करते हैं तो जीव को जगत जन्मादि का कारण मानना पड़ेगा या वेद को मानता है तो वेद भी तो कार्य में आता है शास्त्र यौनित में बताया जाएगा और आपका ब्रह्माजी अर्थ लेते हैं यहां पर तो वे भी कार्य में आते हैं जगत अंत पाती है इसलिए समस्त जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण तो परमात्मा है वही एक अर्थ ब्रह्म शब्द का करने पर उत्तर सूत्र के साथ पूर्व सूत्र की ठीक ठीक संगति बैठती है ये अतएव न जात्यादि अर्थांतर शंकित ब्रह्मशब्द से अर्थ ऐसा समझना कि ब्रह्मशब्द का जात्यादि अर्थांतर नहीं अर्थांतर विशेष शंका नहीं करनी चाहिए अब पूर्व पद में जो प्रकृति है ब्रह्मन, इसका अर्थ निश्चित हुआ परमात्मा जो समस्त जगत का कारण है वह ब्रह्म पदार्थ है तो पूर्व पद में प्रकृति अर्थ मात्र निश्चित हुआ अभी प्रत्यार्थ को निश्चित करना है प्रत्यय है ष्ठी ष्ठी ये नाम होता है तीन प्रत्ययों का जो एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं हर एक विभक्ति में ष्टी के एक वचन षी एक वचनीय नाम है गस ग्रत्यय का ष्टी द्विवचनीय नाम है ओस एक प्रत्यय है और आम एक प्रत्यय है वह है ष्ठी बहुवचन तो यहां पर है ब्रह्मण ब्रह्मण ऐसा एक वचन द्विवचन होता तो ब्रह्मणो और बहुवचन होता तो ब्रह्मणाम ये यह होता यहां एक वचन है गस प्रत्यय है ये ष्ठी भी नाम है इसका एक वचन भी नाम है तो इस ष्ठी प्रत्यय का अर्थ क्या होगा ब्रह्म इस प्रातिपदिक का तो निश्चित हुआ ब्राह्मण जाति नहीं जीव नहीं वेद नहीं ब्रह्मा नहीं अपितु परमात्मा ब्रह्म इस प्रातिपदिक का अर्थ है लेकिन षष्टी प्रत्यय का क्या अर्थ है वो बताया जा रहा है ब्रह्मण इति कर्मणि ष्टी इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि वृत्तंतरे शेषेष्ठी उत्तम दूषयति ब्रह्मण्तरे यानी व्याख्यातरे ब्रह्म सूत्र की अनेक व्याख्याएं हैं तो भाष्कर भगवान का ब्रह्मसूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इस भाष्य से अतिरिक्त और भी व्याख्यान ब्रह्म सूत्र के व्याख्याताओं ने किए हैं भरत प्रपंचादि ने उनके व्याख्यान को वृत्त्यंतर शब्द से लेना और उस वृत्त्यंतरे यानी व्याख्यानांतरे भाष्य से अतिरिक्त व्याख्यानों में ब्रह्म सूत्र के इति उक्तम ब्रह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास तो माना लेकिन ब्रह्मण यहाँ पर जो षष्ठी प्रत्यय है गस उसका अर्थ शेष माना है षष्टी शेष सूत्र से शेष अर्थ में यानी संबंध सामान्य अर्थ में शेष शब्द का अर्थ होता है संबंध सामान्य और उस संबंध सामान्य अर्थ में षी प्रत्यय है इसलिए षष्ठी का अर्थ हुआ संबंध सम, ये माना है अन्य व्याख्याताओं ने उसमें भगवान भाष्यकार दूषयति यानी दोष बताते हैं तो इति उक्तम इतिम तदूषयति तो अन्य व्याख्यान में ब्रह्म शब्द से आए हुए ष्ठी प्रत्यय को संबंध सामान्य अर्थ में माना है उसका उसमें जो दोष है वो भास्कर भगवान बताते हैं और षि का अर्थ अपने अनुसार कर्म है ये बताता है कर्म अर्थ में ष्टी निर्दोष है और शेष अर्थ में षष्ठी सदोष है षष्टि का शेष अर्थ भी है कर्म अर्थ भी है तो इनमें से कर्मरूप अर्थ षि प्रत्यय का निर्दोष है और शेष रूप अर्थ सदोष है ये बताने जा रहे हैं ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा हा तो जब जैसे राज पुरुष राज्य पुरुष राजपुरुष का अर्थ होता राज संबंधी पुरुष ऐसे ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा यह अर्थ निकलता और कर्म अर्थ में सृष्टि मानेंगे तो ब्रह्म कर्मक जिज्ञासा ब्रह्म कर्मक जिज्ञासा तो संबंध अर्थ में षि सदोष है और कर्म अर्थ में है निर्दोषी का कर्मरूप अर्थ निर्दोष है षष्टी रूप अर्थ सदोष है इसे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार आगे इस अभिप्राय से टीकाकार ने उत्तरण लिखा कि वृत्त्यंतरे इति उक्तम इति दूषयति ब्र तो्यम है कि इति कर्मणि ष्ठी न से से। जिग्यासाया। तो कहते है यहां हैं ब्रह्मण यहाँ जो प्रत्यय है ष्ठी प्रत्यय वह कर्म अर्थ में है ष्ठी नामक प्रत्यय का अर्थ कर्म है न शेषे यानी शेष रूप अर्थ में षी प्रत्यय नहीं है क्यों तो कहते हैं इसलिए कि जिज्ञासाया जिज्ञास अपेक्ष तो, जिज्ञासा को जिज्ञास्य की अपेक्षा होती है जिज्ञास्य है जिज्ञासा का जिज्ञास्य होगा कर्म यानी जिज्ञासाया जिज्ञास्य अपेक्ष का अर्थ निकलेगा कर्म अपेक्षत्वात। तो जिज्ञासा को कर्म की अपेक्षा होने से उत्तर पद जो जिज्ञासा है उसे प्रथम कर्म की अपेक्षा है उसके द्वारा आकांक्षित कर्म को बताने वाला समीपूर्ति ष्टी प्रत्यय होगा तो जिज्ञासा पद की कर्म विषय आकांक्षा शांत हो जाएगी इसलिए षष्टि कर्म अर्थ में मानना उचित है संबंध की जिज्ञासा को अपेक्षा नहीं है कर्म की अपेक्षा है प्रथम तो इसलिए कहा कि जिज्ञासाया यानी जिज्ञासा को प्रथम कर्म की अपेक्षा होने से और उस जिज्ञासा के द्वारा अपेक्षित कर्म को बताने वाला ये पास वाला सष्टी प्रत्यय हो सकता है वो बताएगा कि कर्म है वो कौन है कर्म तो ब्रह्मा अपने प्रातिपदिक अर्थ में प्रकृति के अर्थ में सष्टी प्रत्येक कर्मत्व को बताएगा कि जिज्ञासा का कर्म यानी जिज्ञास्य ब्रह्म है यह अर्थ निकलेगा तो ब्रह्म कर्मक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ निकलेगा थोड़ी टीका है टीका को देखिए पहले शेष शब्द का अर्थ करते हैं संबंध सामान्यम शेष संबंध सामान्य को शेष कहा जाता है संबंध सामान्य शेष शब्द का अर्थ है सामान्य संबंध और जिज्ञासा जिज्ञासात्र प्रत्यय वाच्या इच्छाया ज्ञानम कर्म तस्म कर्म कर्म यानी विषय तो पद में जो संप्रत्यय है ज्ञा धातु से संप्रतय इच्छाथ में होकर के जिज्ञास शब्द धातु बना जिज्ञास धातु का अर्थ होता है ज्ञान की इच्छा ज्ञातु में इच्छा जिज्ञासा जानने की इच्छा तो इस प्रकार ये संत्य इच्छा अर्थ में होने से ये कह रहे हैं कि जिज्ञासा पद में जो सन संत्यय है वह इच्छा अर्थ में है उसका अर्थ है इच्छा और उस इच्छा का कर्म कौन होगा तो इच्छा का कर्म है ज्ञान संत्यय का अर्थभूत इच्छा का कर्म होगा वह संत्यय जिस धातु से हुआ उसका अर्थ तो गु से हुआ ज्ञान धातु का अर्थ है ज्ञान ज्ञा अवबोधन धातु है अवबोधन यानी ज्ञान तो इसलिए ज्ञान हुआ इच्छा का कर्म कर्म यानी विषय विशे। ज्ञान विषय नी इच्छा जिज्ञासा पी पठीसा पठन विषयक इच्छा पीपठीसा चिकित्सा करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है क्रिया विषयक इच्छा ऐसे यहां जिज्ञासा का अर्थ निकलेगा ज्ञान विषयनी इच्छा ज्ञान कर्म की इच्छा और वो ज्ञान भी स विषय होता है उसको भी कर्म की अपेक्षा है उसका कर्म कौन बनेगा तो उसका कर्म बनेगा ब्रह्म जो ब्रह्मन इस प्रातिपदिक का अर्थ है और ब्रह्म यानी ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा जो यहां बताया गया जगत जन्मादि कारण वो ज्ञान का विषय बनेगा कर्म बनेगा तो परमात्मा विषयक ज्ञान की इच्छा <coughs> ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विषयक ज्ञान की इच्छा ब्रह्म ने ब्राह्मण जाति या जीव या वेद या ब्रह्मा नहीं अभी तो परमात्मा तो परमात्मा विषयक ज्ञान की इच्छा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाएगी तो उस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि इत्यत्र सन प्रत्यय इच्छाया कर्म और ज्ञान से ब्रह्मकर्म त्र सकर्मक्रिया कर्म जान विना अशक्यत्वात् तो जो सकर्मक क्रिया सकर्मक्रिया है, उसे अशक्यत्वात् सकर्मक सकर्मक्रिया ज्ञात अशक्य सकर्मक क्रिया को जानना असंभव है किसके बिना तो कर्म ज्ञान बिना तो जब तक कर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक सकर्मक क्रिया का ज्ञान नहीं होता इसलिए कर्म ज्ञान आवश्यक है सकर्मक क्रिया को जानने के लिए और यहा इच्छा भी सकर्मक है क्रिया और ज्ञान भी सकर्मक क्रिया है क्रिया कहते हैं धातुअर्थ को धातुअर्थ दो प्रकार का होता है धातुअर्थ यानी क्रिया सकर्मक अकर्मक तो सकर्मक धातुअर्थ का ज्ञान के लिए उसके कर्म का ज्ञान जरूरी है तो ईशु इच्छायाम धातु का अर्थभूत जो इच्छा है इच्छा रूप क्रिया वो भी सकर्मक होने से उस इच्छा के ज्ञान के लिए जरूरी होगा उसके कर्म को जानना किसकी इच्छा तो ज्ञान की इच्छा हाँ तो ज्ञान की इच्छा यह अर्थ निकलेगा तो सकर्म क्रियाया कर्म विना ज्ञान बिना ज्ञात अशक्यवात और इच्छाया विषय ज्ञान जन्यवाच और एक हेतु बताते इस और इच्छा उत्पन्न होती है विषय का ज्ञान होने पर जो अनुकूलत्वेन रूपेण ज्ञात विषय है सुखत्वेन रूपेण या सुख साधनत्वेन रूपे ज्ञात विषय विशे विषयक इच्छा होती है हाँ। तो विषय ज्ञाधीन इच्छा होती है तो इसलिए कहा कि इच्छाया विषय ज्ञान जन्यवाच्च्य विषय यानी इच्छा का विषय हुआ इच्छा का कर्म तो इच्छा कर्म इच्छा के कर्म ज्ञान से इच्छा जन्य होती है इसलिए प्रथम अपेक्षितम कर्म इसलिए इच्छा को प्रथम कर्म की अपेक्षा होगी और वो जो कर्म है इच्छा के द्वारा प्रथम अपेक्षितो उसी को षठी प्रत्यय का अर्थ समझना चाहिए इसलिए कहते कर्म एवं षष्ठिया वाच्यम न शेषः यानी संबंध सामान्य तो ब्राह्मण यहाँ पर जो षी प्रत्यय है उसका अर्थ कर्म ही होना चाहिए संबंध सामान्य नहीं क्योंकि इच्छा को प्रथम कर्म अपेक्षित है ये अर्थ निकला ब्रह्मण इति कर्मणि ष्टी न शेषे जिज्ञासपेक्ष जिज्ञासाया इतने का और इसी प्रतिज्ञा में और एक हेतु बताया जाता है प्रतिज्ञा है कि ब्रह्मण यहाँ पर षष्टि कर्म अर्थ में है शेष अर्थ में नहीं इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया जिज्ञास्य जिज्ञासेक्ष जिज्ञासाया इसे एक हेतु बताया न शेषे यहां तक प्रतिज्ञा है ब्रह्मणी कर्मणि ष्टी से लेकर के न शेषे तक प्रतिज्ञा वाक्य है और हेतु वाक्य है जिज्ञास्य अपेक्ष जिज्ञासाया तो जो प्रतिज्ञा है उसी की सिद्धि के लिए एक हेतु बता करके और एक हेतु बताया जा रहा है दूसरा एक हेतु बताते हैं तो जिज्ञास्यार अनिर्देशाच तो जिज्ञास्यार अनिर्देशाच तो जिज्ञास्यार तो का अर्थ है ब्रह्म जिज्ञास शब्द से तो लेना ब्रह्मा को हा उसका अवतरण भी है टीका में उसको देखिए पहले ननु अन्यत एव तत्कर्म अस्तु ब्रह्म तो तत्र संबध्यता त्रह इति तो कहते हैं का तो का प्रमाना प्रमाना, प्रमाना जिज्ञासा का कर्म जिज्ञासा को अपेक्षित है तो जिज्ञासा का कर्म यानी जिज्ञास्य ब्रह्म को न मान करके प्रमाण प्रमाणाधिकों को माना जाए जिज्ञास्य ब्रह्म को न मान करके जिज्ञास यानी जिज्ञासा का कर्म जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म को न मानकर प्रमाणादि को माना जाए ऐसा शंका कार शंका करते हैं इस प्रकार की तो इसका निराकरण करने के लिए ये वाक्य लिखते हैं जिज्ञास्यार अनिर्देशाच इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि प्रमाणाधिकम अन्यत अन्य लेना किस से अन्य तो ब्रह्म से अन्यत तो ब्रह्म से अन्य प्रमाणाधिक को ही जिज्ञास्य माना जाए तत्कर्म यानी जिज्ञासा कर्म, कर्म। प्रमाणाधिक हो न ब्रह्म और तो ब्रह्म क्या होगा फिर जिज्ञासा का कहते ब्रह्म शेषी तया संबद्धता शेष अर्थ में सृष्टि मान करके शेषी रूप से यानी संबंध सम, सामान्य संबंधी के रूप में संबंधी सामान्य के रूप में ब्रह्म का जिज्ञासा के साथ संबंध माना जाए सामान्य संबंध माना जाए कर्म नहीं कर्म तो माना जाए प्रमाणाधिकों को इस प्रकार शंका होने पर कहते हैं तत्र आह तो जिज्ञास्यात अनिर्देशाच तो जिज्ञास्यार इसमें जिज्ञास शब्द से तो लेना ब्रह्म को और जिज्ञास्यार शब्द से लेना ब्रह्म से अतिरिक्त जिज्ञासा के कर्म पूर्व पक्षी जिनको बताना चाहता है प्रमाणाधिक वे है जिज्ञास्या और उनका यहां पर अनिर्देश है। निर्देश नहीं है अनिर्देश है। तो जिज्ञास्यात यानी प्रमाणाधिकों का जिज्ञासा के कर्म के रूप से सूत्र में निर्देश न होने से प्रमाणाधिकों को जिज्ञासा का कर्म नहीं माना जा सकता सूत्र में निर्दिष्ट है एक ब्रह्म ब्रह्म शब्द तो उस ष्ठी को यदि कर्म अर्थ में हम मानते हैं तो ब्रह्म अपने प्रातिपदिक अर्थ में गस प्रत्यय बताएगा कर्मत्व और को कर्म की अपेक्षा है वो कर्म पास में मिलेगा ब्रह्म वो निर्दिष्ट कर्म है ब्रह्म शब्द से तो सूत्रस्थ ब्रह्मण इस शब्द से निर्दिष्ट जो कर्म है उसको तो कह रहे हो कि शेष जिज्ञासा के साथ उसका सामान्य संबंधी के रूप में अन्वय कर लो और जिसका निर्देश करने वाला कोई शब्द सूत्र में नहीं है ऐसे प्रमाणाधिकों को जिज्ञासा का कर्म बनाओ ये जो पूर्व पक्षी आग्रह कर रहे हैं ये तो ऐसा हो रहा है कि किसी को लग गया पूरा किसी का शरीर हाथ तो पूरे शरीर को तो छोड़ दिया और मात्र अंगुली को पकड़ करके रखा है वो तो कभी भी छोड़ करके भाग सकता है पूरा का पूरा अंगी पकड़ में आया था उसको तो छोड़ यार आ, आ, अंगुली को पकड़ करके रखना ऐसा हो रहा है एक न्याय है यानी सबको छोड़ दो और एक अंश को पकड़ करके रखो ये प्राप्त हो जाएगा ये कह रहे हैं टीकाकार इस वाक्य हेतु का, का भावार्थ बताते हुए कि श्रुतम त्य कर्म त्यक्वा अन्य अश्रुतम कल्पयन पिंड उत्सृज्य करम इति न्याय अनुसरति तो श्रुत जो कर्म है ब्रह्म उसे छोड़ करके कर्मार्थ में ष्टी मा, न मान करके शेष अर्थ में ष्टी मानेंगे तो श्रुत कर्म का त्याग कर रहे हैं तो श्रुतम कर्म त्यक्तवा अन्य अश्रुतम कल्पयन और जिसका यहाँ श्रवण नहीं हो रहा है ऐसे प्रमाणादिकों को जिज्ञासा के कर्म के रूप से कल्पना करने वाले तो एक प्रकार से इस न्याय का अनुसरण कर रहे हैं पिंडम उत्सृज्य करम ले तो पूरा शरीर हाथ में आया था यानी ठीक से पकड़ा था उसे तो छोड़ दिया प्रधान शरीर शरीर तो प्रधान अवयवी होने से प्रधान हुआ उसको छोड़ दिया और एक छोटे से अवयव को पकड़ लिया संबंध को संबंधी को इति न्यायम अनुसरति ऐसा एक प्रकार से इस न्याय का अनुसरण करने वाला अविवेकी सिद्ध होता है अपना अविवेक प्रकट करता है अविवेक प्रकट करना जैसा हो जाएगा अब जिज्ञासर अनिर्देशाच ये हेतु जो बताया गया था तो पूर्व पक्षी अभिप्राय जो था सिद्धांती ने उस अभिप्राय को बिना जाने ही पूर्व पक्षी खंडन किया है पूर्व पक्षी अपना अभिप्राय प्रकट करते हैं और शंका करते हैं ननु इत्यादि से उस दृष्टि से ये टीकाकार अवतरण लिखते हैं कि गुढ़ावि संधि ही शंकते शंकते छपा लेकिन शंकते होना चाहिए शंकते हाँ करता है गुढ़ाभि संधि शक्यते नहीं होना चाहिए शंकते यकार नहीं होना चाहिए गुढ़ाभि संधि शंकते गुढ़ाभिसंधि पूर्व पक्षी का विशेषण है यानी गुढ़ अभिप्राय को रखने वाला शंका करता है ननु इत्यादि से कर्मवाच्य होगा और फिर ओ पूर्व पक्षी ना शंक थे और यह, यहाँ तो गुढ़ा भी संधि या पूर्व का ही वाचक शब्द है इसलिए कर्ता अर्थ में होना चाहिए कि नु शेष्ठी परिग्रहे ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्वम न विरुद्य ते संबंध सामान्य विशेष निष्ठत्वात कह आपको जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म को बनाना है इसलिए आप आग्रह कर रहे हो षष्टि को कर्म अर्थ में माना जाए करके सिद्धांती शंका करने वाला पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है। कि जिज्ञासा का कर्म ब्रह्म बन जाए जिज्ञास्य इसलिए ष्ठी को कर्म अर्थ में मानना चाहिए संबंध अर्थ में नहीं ये आपका कहना है यदि शेष अर्थ में ष्टी स्वीकार करके भी ब्रह्म में जिज्ञासा कर्मत्व यानी जिज्ञासव सिद्ध हो जाए तब तो आपको शेष अर्थ में ष्टी मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए तो शेष अर्थ में ही ष्टी मानो तो शेष अर्थ में षष्टी मानने पर भी ब्रह्म को जिज्ञासा का कर्म बनाया जा सकता है जिज्ञास्य बनाया जा सकता है ब्रह्म में तो सिद्ध हो सकता है क्यों तो जो शेष अर्थ में सष्टि हुई शेष का क्या है संबंध सामान्य तो वो जो संबंध सामान्य का संबंधी है कौन है तो वो श्रेष्ठी प्रत्यय बताएगा अपने प्रातिपदिकार्थ को ब्रह्म को ब्रह्म जिज्ञासा का संबंधी है तो जिज्ञासा का संबंधी जो ब्रह्म है ब्रह्म का जिज्ञासा के साथ संबंध है क्या संबंध है संबंध सामान्य को खाली यदि ये कहते हैं कि ये दो व्यक्ति आपस में संबंधी हैं, तो जिज्ञासा होती है कि इन दो व्यक्तियों का आपस में क्या संबंध है क्या पिता पुत्र हैं? या भाई भाई हैं? या मित्र हैं या क्या है तो संबंध सामान्य का श्रवण होने पर संबंध विशेष की जिज्ञासा होती है <coughs> आकांक्षा होती है कि वह संबंध विशेष क्या है तो ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा आप कह रहे हो षष्टि शेष अर्थ में जब ष्टी मानेंगे शेष अर्थ में तो उसका अर्थ निकलेगा ब्रह्म का जिज्ञासा के साथ सामान्य संबंध है उस सामान्य संबंध के विशेष स्वरूप की जब अपेक्षा होगी तो विशेष स्वरूप हो जाएगा कर्मत्व तो सामान्य संबंध का पर्यवसान विशेष कर्मत्व रूप संबंध में होगा तो कर्म अर्थ में न मान करके शेष अर्थ में सृष्टि मानते तब भी जिज्ञासा का कर्म यानी जिज्ञास ब्रह्म इस प्रकार बन ही रहा है संबंध सामान्य का पर्यवसान विशेष संबंध में करना है और वो विशेष संबंध बनेगा कर्मत्वरूप संबंध हाँ, पूर्व पक्षी ने अपनी अभिसंधि अभिसंधि कहते अभिप्राय को जो गूढ़ अभिप्राय था पूर्व पक्षी का वह यहाँ प्रकट किया पूर्व पक्षी ने कि नु शेष्ठी पिग्रहे ब्रह्मणो जिज्ञासा कर्मत्व न क्यों तो कहते सम्बन्ध साम विशेषनिष्ठ जो संबंध सामान्य होता है उसका पर्यवसान संबंध विशेष में होता है वो सष्टि प्रत्यय का अर्थभूत जो संबंध सामान्य है उसका विशेष स्वरूप क्या है ऐसी आकांक्षाओं ने पर वो विशेष स्वरूप होगा कर्मत्व स्वरूप तो ही। तो इस प्रकार शेष अर्थक सृष्टि भी पर्यवसित हो रही है कर्म अर्थ में ही ऐसा ऐसी यदि पूर्व पक्षी शंका करते हैं तो एवं अपी इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है उससे पहले पूर्व पक्ष का जो शंका वाक्य हैं भाष्य में उसका अर्थ टीकाकार बता रहे हैं टीका को देखिए षी से से इति विधानात ष्ठिया संबंधमात्र अपि विशेष आकांक्षाया सकर्मक्रियाना कर्म पर्यवश्य पूर्वपक्षी का अभिप्राय है कि षष्ठी शेषे सूत्र से ष्ठी संबंध सामान्य अर्थ में कर भी लेते हैं ब्रह्मण यहाँ पर हो तो जो सष्टी के द्वारा प्रतियमान संबंध मात्र है यानी संबंध सामान्य है उसके विशेष की आकांक्षा होगी तो यहां जो जिज्ञासा धातु है सकर्मक है उस सकर्मक जिज्ञासा धातु के संधान से सकर्मक धातु का अर्थभूत क्रिया का ज्ञान सकर्मक क्रिया का ज्ञान कर्म के ज्ञान के बिना नहीं होता ये पहले बताया था सकर्म सकर्मक क्रियाया कर्म ज्ञानम विना ज्ञातुम अशक्यवात तो ये जिज्ञास धातु का अर्थभूत जो जिज्ञासा है उसे बिना कर्म के जानना असंभव है इसलिए वो संबंध सम्मंध, सामान्य संबंधी सामान्य के रूप में ज्ञात जो ब्रह्म है उसका विशेष में पर्यवसान होगा कर्म में और वो ब्रह्म जिज्ञासा का कर्म है यानी जिज्ञास्य है षष्टी प्रत्यय ही फिर बताएगा जिज्ञासव यानी जिज्ञासा का कर्मत्व ब्रह्म में तो कर्मत्वे पर्यवसान ये अर्थ पूर्व पक्षी के शंका वाक्य का है अब एवं अपी इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है इसका अवतरण है टीका में अभिसंधि अजानन इव उत्तर आह एव अति पूर्व पक्ष के अभिप्राय को न जानते हुए से उत्तर दिया जा रहा है अजानन इव या पूर्व पक्षी का जो अभिप्राय है उसको हम नहीं जानते हैं ऐसा दिखाते हुए उत्तर देते हैं कि एवं अपि प्रत्यक्ष ब्रह्मण कर्मत्म उत्सृज्य साम परोक्ष कर्मत्व कल्पय तो व्यर्थ प्रयास तो एवं अपि अने शेष अर्थ में षष्टी मान करके उसका परिवसान कर्मत्व में करना ये जो प्रकार पूर्व पक्ष ने अपनाया है तो ये प्रकार तो ऐसा है कि प्रत्यक्षम ब्रह्मण कर्मत्व उत्सृज्य कर्तिकर्मणो कृति सूत्र से यदि ष्टी मानते हैं तो प्रत्यक्ष कर्म की उपलब्धि होती है षष्टी प्रत्यय के द्वारा उसको तो छोड़ दिया जा रहा और फिर सामान्य द्वारे न परोक्षम कर्मत्व कल्पयत तो शेष अर्थ में सष्टी मानकर के फिर परोक्ष सामान्य संबंध द्वारा कर्मत्व की कल्पना करना ये व्यर्थ प्रयास सिद्ध होगा जब हमें सीधे सीधे कर्मत्व को बताने वाला ष्टी प्रत्यय उपलब्ध हो रहा है कर्मार्थ में ष्टी मानने पर तो क्यों ऐसा द्राविड प्राणायाम करना है हाँ। सीधे ऐसे नाक पकड़ने से प्राणायाम हो जाता है तो द्राविड प्राणायाम ऐसे घुमा करके नाक पकड़ना ये क्यों करना है वो व्यर्थ होता है ये कह रहे हैं थोड़ी टीका है टीका को देखिए कर्म लाभेपि कर्मलाभे प्रत्यक्ष कर्तृकर्मो कृति इति पदस्य सूत्रेन जिज्ञासप्रत कृदन्तस्य योगे च त्यक्त्वा विथमापेक्ष शाब्दम अशाबदत ते कह रहे हैं शेष सूत्र से शेष में षष्ठीमा परि कर्मत्कलाप ब्रह्म में हो रहा है लेकिन कर्तकर्मणो कृति सूत्रेन जिज्ञासा पदस्य आकार प्रतियातव कृदंत योगे प्रथम विपेक्षित कर्मत्व त्यक्त तो कर्मणो कृति इस सूत्र से जो कृदंत शब्द के योग में जिज्ञासा पद है कृदंत पद और जिज्ञासा इस कृदंत पद के योग में कर्तिकर्मणो कृति सूत्र से विहित जो आ, कर्मत्व है और वो प्रथम अपेक्षित भी है और वो प्रत्यक्ष कर्मत्व है उसको छोड़ करके परोक्षम अशाब्दम कर्मत्व कल्पयत व्यर्थ प्रयास ऐसा अनु करना तो शेष अर्थ में सष्टि मान करके फिर उस संबंध सामान्य का पर, आ, विशेष कर्मत्व में पर्यवसान ये परोक्ष कर्मत्व की कल्पना करने वाले का प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा ये उस वाक्य का उत्तर हुआ अब पूर्व पक्षी कहते हैं अपनी अभिसंधि को अभिप्राय को प्रकट करते हुए पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है न व्यर्थ इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि शेषवादी स्वाभिंधि उदघाटी न इति तो शेषवादी यानी ब्रह्मण यहां पर गस प्रत्यय का अर्थ शेष मानना चाहते हैं जो उन्हें शेषवादी कहा जाता है वह स्वाभि संधि यानी अपने अभिप्राय को उद्घाट ये जी प्रकट करते हैं अपना अभिप्राय प्रकट करके बताते हैं न व्यर्थ यानी हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं है सफल है शेष अर्थ में सृष्टि मान करके उसका पर्यवसान कर्मत्व में करने में व्यर्थ प्रयास नहीं है सफल प्रयास है हमारा कैसे तो कहते हैं ब्रह्माश्रित अशेष विचार इति चेत न तो ब्रह्माश्रित जो आ, संपूर्ण साधन उपकरण है ब्रह्म ज्ञान के लिए अपेक्षित जो जो है जिज्ञास्य ब्रह्म की ब्रह्म ज्ञान के लिए जिनकी जिनकी अपेक्षा है उन सबको कहा जा रहा है ब्रह्माश्रित अशेष शब्द से किसकी किसकी अपेक्षा है तो लक्षण की अपेक्षा है जिज्ञास से ब्रह्म के प्रमाण की अपेक्षा है युक्ति की अपेक्षा है और ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग बहिरंग साधनों की अपेक्षा है और फल की आकांक्षा है यानी ब्रह्म से अतिरिक्त ब्रह्म सूत्र में जो जो भी विषय बताए जा रहे हैं वे सब पूरे ब्रह्म सूत्र के एक अधिकरण में जो जो भी विषय बताए गए वे सब हैं ब्रह्माश्रित अशेष शब्द से ग्राह्य पदार्थ वे ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी है से जन्मादेश से तो है। ये लक्षण है वो भी ब्रह्म ज्ञान के लिए अपेक्षित है शास्त्रित्वात इसमें प्रमाण को बताने वाला यह अधिकरण है तो ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रमाण की भी अपेक्षा है और तत्व समन्वयात से तो बताया गया है एक प्रकार से ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक इसलिए कि शास्त्र का समन्वय ब्रह्म में हो रहा जिसमें समन्वय होगा वही शास्त्र का विषय होगा शास्त्र उसी का ज्ञान कराएगा शास्त्र उसी में प्रमाण होगा कहा मतलब शास्त्र यौनित्व और तत्व समन्वयात इससे यह बताया गया है प्रमाण को दो, इन दोनों अधिकरणों से मिलकर और बाकी द्वितीय अध्याय में युक्तियों से यही सब सिद्ध किया है चतुसूत्री के बाद पंचम अधिकरण से लेकर के पहले अध्याय के चारों पादों में भी ज्ञान कांड का ब्रह्म में ही समन्वय दिखाया गया मतलब तो प्रमाण का विचार है प्रथम अध्याय में और जो ज्ञान कांड का ब्रह्म में समन्वय प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया उस समन्वय के साथ जिन युक्तियों का विरोध प्रतीत होता है उनमें और ब्रह्म में ज्ञान कांड का समन्वय साधक युक्तियों को प्रमाण के रूप में स्थापित किया गया आपके द्वितीय अध्याय में विरोध परिहार अध्याय में इसलिए युक्ति को बताने वाला एक प्रकार से वो है और फिर प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय से यह निश्चित हुआ कि वेद प्रमाणक ब्रह्म है जिज्ञास ब्रह्म वेद प्रमाणक है तो उसका ज्ञान वेद से प्रमाणभूत वेद से किसको होगा किन साधनों से संपन्न व्यक्ति को होगा उसके लिए खाली वेद से ही ज्ञान होगा या और कुछ साधनों की भी जरूरत है तो साधन अध्याय साधनों की चर्चा करने के लिए तो जिन सा, साधन अध्याय में जिन साधनों की चर्चा हुई वे भी ब्रह्माश्रित अशेष है अशेष शब्द से ग्राह्य है और फिर मान लो कि प्रयास करके साधन अध्याय में वर्णित सब साधनों को अपना लिया और अपना करके वेद प्रमाण से ज्ञान कांड से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका फल क्या होगा तो उसके लिए फल फलाध्याय तो ये सब माना जाता है इन सब विषयों को ब्रह्माश्रित अशेष शब्दार्थ तो ब्रह्माश्रित अशेष पदार्थों का समस्त पदार्थों का विचार यहां पर प्रतिज्ञात होता है यदि हम शेष अर्थ में सृष्टि करते हैं ये कौन कह रहे शेषवादी तो ब्रह्म यदि ब्रह्मण जिज्ञासा यहां पर सष्टि शेष अर्थ में मानेंगे तो ब्रह्म संबंधिनी जिज्ञासा का अर्थ निकलेगा ब्रह्म तथा ब्रह्म संबंधी जो समस्त पदार्थ जो जो ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी है वे सब पदार्थ उनका विचार आरंभ किया जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ निकलेगा तो ब्रह्म तथा ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी समस्त पदार्थ का विचार रूप यह शास्त्र आरंभणीय है यह अर्थ निकलता है शेष अर्थ में सष्टि मानने पर और सीधे कर्म अर्थ में सृष्टि मानोगे तो अकेला ब्रह्म मात्र जिज्ञास के रूप में यानी विचार्य के रूप में मिलता है इसलिए आप हमारा प्रयास ब्रह्म को भी विचार्य बताने में है और ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी बाकी सब प्रमाण लक्षण आदि पदार्थों को भी विचार्य बताने में है उनका विचार आरंभणीय है ये बताने में है इसलिए हमारा प्रयास सफल है निष्फल नहीं ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं न व्यर्थ इत्यादि से इसलिए टीकाकार ने लिखा न व्यर्थ इसके अवतरण में कि शेषवादी स्वाभिप्राय स्वाभिधि न व्यर्थ क्यों तो कते ब्रह्माश्रित अशेष विचार प्रतिज्ञान अथा तो, तो, तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में हम शेष अर्थ में सृष्टि मानते हैं तो फिर ब्रह्म तथा ब्रह्माश्रित समस्त पदार्थों के विचार का अंगीकार हो जाएगा प्रतिज्ञान कहते हैं अंगीकार को अभी, आ, उपादान को ग्रहण को सब का विचार यहां पर प्रतिज्ञात हो जाएगा ना स्वीकृत हो जाएगा इसलिए इतिचेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो ना इत्यादि से सिद्धांती समाधान करेंगे उससे पहले थोड़ा अर्थ कर रहे हैं ना टीकाकार न व्यर्थ इत्यादि यहां से ले आगे ये दो तीन पंक्ति में अर्थ किया है तीन चार पंक्ति हैं है ना तक ब्रह्म तत्सधीना सर्वेशा विचार प्रतिज्ञान अर्थ यानी फलम यद्य तक वो अर्थ है ये देखते हैं टीका में हम लोग कल